तात्पर्य है हैं हैं हैं योगी आत्मा आत्मा के के अस्तित्व अस्तित्व संबंधी संबंधी विचार विचार समाप्त समाप्त हो हो जाते जो हैं हो जाते जो वे पहले में कौन था पहले में कौन था कैसे था अब कौन हूँ कैसे हूँ आगे कैसे होगा ऐसे सब विचार समाप्त हो जाते हैं फिर कैसा होता है तो छब्बीसवे सूत्र में कहा था की तब योगी का चित्त विवेक निम्नम विवेक निम्नम कर है विवेक मार्ग में संचरण करने वाला निम्नम है ना मतलब विवेक की ओर निम्न या विवेक की ओर झुका हुआ विवेक ख्याति की ओर झुका हुआ जिधर झुका होता है तो वस्तु जिधर झुकी होती है उसी ओर जाती है तो विवेक ख्याति की ओर झुका हुआ तथा कैवल्य कैवल्योन्मुख होता है कैसा होता है हाँ कैवल्योन्मुख होता है मतलब विवेक ख्या रूप मार्ग में संचरण करने वाला तथा कई वल्योन्मुख होता है चित्त और पहले भी पहले चित्त कैसा रहता है अज्ञान निम्नम था ना विषय प्रागभारम अज्ञान निम्नम अज्ञान की ओर झुका हुआ मतलब अज्ञान रूप मार्ग में संचरण करने वाला और विषय उन्मुख था ना अब हो जाता है अब कैसा हो जाता है चित्त उसका विवेक निम्नम विवेक ख्याति की ओर झुका हुआ या विवेक ख्याति रूप मार्ग में संचरण करने वाला तथा कई वल्योन्मुख होता है है ना कईवल्य में भी चित्त कईवल्य की ओर लगेगा और विवेक ख्या रूप मार्ग में संचरण करेगा तो चित्त क्या करेगा विवेक ख्या रूप मार्ग में संचरण करेगा मतलब विवेक ख्याति में लगा रहेगा विवेक ख्या में लगा रहेगा पुरुषाकार वृत्ति होती रहेगी जो बुद्धि से भिन्न पुरुष है तदाकार वृत्ति उसकी होती, होती रहेगी तो कोई सोचे तो जब उसकी ऐसे ही होगी विवेक ख्या हमेशा होती रहेगी तब तो फिर वो स्नान कैसे करेगा भिक्षा कैसे करेगा शंकाएगी तो भिक्षा स्नान तो सभी करते ही है प्रार्थानुसार है ना अब कोई किसी की अधिक दिन की समाधि होगी तो अधिक दिन बाद करेगा कम समय की होगी तो कम समय बाद करेगा तो ये सब कैसे सब संभव होगा चित्र जो क्षति में ही लगा रहेगा और यह कैसे संभोग होगा स्नान वगैरह उसके लिए सूत्र है त्रेशु प्रत्यंतरणी संस्कार स्वच्छू करते चित्त प्रवाह के मध्य में जो तो चित्त का प्रवाह चल रहा है ना विवेक के आकार का विवेक ख्या के आकार का चित्त का प्रवाह चलता है चित्त की वृत्ति हमेशा एक ही रहती है क्या बदलती रहती है ना और जब एक ध्यान करता है व्यक्ति तब वे एक आकार वृत्ति होती है तीन घंटे ध्यान किया तो तीन घंटे एक ही वृत्ति रही या एक विषय के आकार की होती रही एक ही वृत्ति नहीं रही मतलब एक समान वृत्ति होती रही तो सच मतलब चित्त का प्रवाह चलता है चित्त प्रवाह तो के मध्य में संस्कारिध्या संस्कार चित्त प्रवाह के मध्य में व्युत्थान संस्कारों के कारण प्रत्ययतराणी कर भी होते हैं अन्य वृत्तियाँ भी होती है चित्त प्रवाह के मध्य में चित्र है ना क्षित्र का तो चित्त प्रवाह के मध्य में व्युत्थान संस्कारों के कारण अन्य वृत्तियाँ भी होती हैं, अन्य ज्ञान भी होते हैं अन्य ज्ञान कैसे जैसे की नाम का ज्ञान भोजन का ज्ञान ये होता है लग गया? तो बीच बीच में ये है तो बीच में अन्य वृत्तियाँ क्यों होती हैं? है संस्कारों के कारण व्यूत्थान के संस्कार पहले से पड़े हुए है ना स्नान करने के भोजन करने के पहले से चित्त में संस्कार पड़े हुए हैं उनके कारण ये काम हो जाता है अब इसी को भाष में बताते हैं प्रत्यय विवेक निम्न से तत्व प्रत्यनिस्मी कि ममी कि जाना तिद्रेशु तछिद्रेशु है ना तिद्रेशु का अर्थ है चित्त प्रवाह के मध्य में और ऊपर देखेंगे भाष में प्रत्यय विवेक निम्न है ना पाठ कहीं विवेक प्रत्यय निम्नस्त भी है प्रत्यय विवेक या विवेक प्रत्यय करते विवेक ख्या विवेक ख्या रूप मार्ग में संचरण करने वाला विवेक रूप मार्ग में संचरण करने वाला मतलब विवेक के आकार का बना हुआ तो विवेक ख्या रूप मार्ग में संचरण करने वाले तथा सत्य पुरुष की अन्यथा अन्य ख्याति मात्र रूप में प्रवाहित होने वाला चित्त सत्य पुरुष अन्यथा ख्याति मात्र के रूप में किस रूप में सत्य सुरु रूप में इसी रूप में केवल प्रवाहित होने वाला चित्त इसका मतलब है की उस समय क्या है? उसकी अन्य वृत्तियाँ विषयाकार वृत्तियाँ नहीं।, नहीं होती हैं तो विवेक ख्याति रूप मार्ग में संचरण करने वाले तथा सत्पुरुष सुरु ख्याति मात्र के रूप में प्रवाहित होने वाले चित्त के चित्त के चित्तान में किसके साथ है प्रत्याण के साथ चित्त के प्रत्यय ऐसे चित्त के ज्ञान या चित्त अन्य वृत्तियाँ वो वृत्तिया कैसी तो कहते हैं अस्मि न मैं अमुक नाम वाला हूँ या मैं अमूक अवस्था में हूँ हु, हु? मैं अमुक नाम वाला हूँ या मैं अमूक अवस्था में हूँ ममेष यह वस्तु मेरी है मैं अमूक नाम वाला हूँ या मैं अमूक अवस्था वाला हूँ अथवा यह वस्तु मेरी है अथवा मैं इसे जानता हूँ अथवा मैं इसे नहीं जानता हूँ प्रत्यंतरणी का अर्थ है इस प्रकार प्रत्यय भी होते है लग जाएगा पहले हम करेंगे चित्त प्रवाह के मध्य में प्रवाह के प्रत्यय विवेक निम्न से विवेक ख्याति रूप मार्ग में संचरण करने वाले तथा सत्पुरु अन्य ख्या मात्र के रूप में प्रवाहित होने वाले चित्त की मैं हूँ या मेरा है मैं जानता हूँ अथवा नहीं जानता हूँ इस प्रकार अन्य वृत्तियाँ भी होती हैं अन्य ज्ञान भी होते हैं ये किस सूत्र का अर्थ हुआ कितने सूत्र का तत्नी का तुम प्रत्यांतरानी इतने अंशकार हुआ जैसे तो ज्ञापा हो कुम करना लगे किस कारण से अन्य वृत्तियाँ होती है तो बताते हैं छी माण बीजेभ्या पूर्व संस्कार की छी होते हुए बीज वाले जिन संस्कारों का बीज छीण हो रहा है ना तो छीण होते हुए बीज वाले पूर्व संस्कारों के कारण छीण होते हुए बीज वाले पूर्व संस्कारों के कारण पूर्व संस्कारों का बीज क्या है छीन हो रहा है ना तो ऐसा समझते कि छीण होने वाले बीज के समान पूर्व संस्कारों के कारण ये कह सकते हैं छीण होने वाला जैसे छीण होने वाला बीज है वैसे ही छीण होने वाला क्यों है कुर संस्कार होने वाला कौन तो है देता है तो उसमें क्या माना जाता है बीज भाव बीज तो का थोड़ा कारण है जैसे जगत का बीज कौन है ब्रह्म है घट का बीज कौन है मिट्टी तो बीज का मतलब क्या होता है कारण होता है ना तो छीण या तो ऐसा कर सकते है आप छीण होते हुए बीज वाले पूर्व संस्कारों के कारण जग लगा सकते हैं क्या छीण होते हुए बीज वाले पूर्व संस्कारों के कारण क्या होता है अन्य ज्ञान होते हैं अश्मिम जाना मी न जाना ऐसे ज्ञान होते हैं ये कहते हैं बीच में चलिए आगे देखेंगे तो ये कौन आया व्युत्थान संस्कार की बात आई ना व्युत्थान संस्कारों के कारण ये होता है तो व्युत्थान संस्कार दग्दीज कहते होंगे व्युत्थान संस्कार भी दग्ध होना चाहिए तो आगे बताते हैं हान में शाम क्लेशम हान क्लेम हानम एसाम क्लेस उत्तम क्लेश के समान एसाम से लेना व्युत्थान संस्कारानाम व्युत्थान संस्कारों का क्लेस के समान हानम करते हैं नष्ट होना या दग्ध होना कहा जाता है तो या क्लेश के समान व्युत्थान संस्कारों का ऐसा उत्थान संस्कार आनाम क्लेश के समान व्युत्थान संस्कारों का दग्ध बीज होना कहा जाता है संस्कार किसके समान दग्ध बीज होते हैं जिस गया। गया। प्रकार क्लेश दग्ध बीज हो जाते हैं फिर अपना कार्य नहीं कर सकते हैं वैसे भी उत्थान संस्कार दग्ध बीज होने पर अपना कार्य नहीं कर लग जाएगा तो क्लेस के समान संस्कार भी दग्ध बीज हो जाते हैं तो जब तक व्युत्थान संस्कार हैं, तब तक ये क्रियाएं होती रहेंगी और नहीं तो व्यक्त संस्कार समाप्त हुए तो नहीं होगा निर्विकल्प क्या कहते हैं? में बनाया जाएगा असम प्रज्ञा बनाया देखेंगे यथा क्लेस दग्ध बीज भाव तो प्ररोन दग्ध बीज भाव पूर्व संस्कारो न प्रत्यय प्रसुर होती यथा जैसे जले हुए बीज के समान क्ले क्या कहेंगे जले हुए बीज के समान या जली हुई बीज जले हुए बीज रूपता वाले क्लेस भाव वही है जले हुए बीज के समान जिनकी बीज बीज भाव करते बीजत्व भाव में तो आप प्रत्यय होता है ना जिसका बीजत्व दग्ध हो गया है मतलब जिसकी कारण रूपता दग्ध हो गई है तो जिसकी कारण रूपता दग्ध हो गयी है उससे कार्य उत्पन्न होगा तो बीज भाव करते बीजत्व क्लेस क्या है किसी ये बात करीज भाव का बीजत्व बीजत्व बीज रूपता है जिसकी बीज रुकता नष्ट हो जाएगी कारण रुकता नष्ट हो जाएगी या जिसका कारणत्व नष्ट हो जाएगा उससे कार्य होगा तो जैसे जले हुए बीज रुकता वाले क्लेश जैसे जले हुए बीज रूपता वाले क्लेस या जले हुए बीजत्व वाले क्लेस जैसे जले हुए बीज रूपता वाले क्लेस उगने में समर्थ नहीं होते हैं उगने में समर्थ नहीं होते हैं उगने में या उगना समझते हैं जैसे पौधा उग गया जैसे जले हुए बीज रूपता वाले क्लेस उगने में समर्थ नहीं होते हैं तथा वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा जले हुए बीज रूपता वाला या ज्ञान अग्नि के द्वारा जले हुई बीज रूपता वाला पूर्व संस्कार पूर्व संस्कार कर गए संस्कार वैसे ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा जले हुए बीज रूपता वाला संस्कार कि का नहीं होता है बाद में ही रहना होगा और यदि होती है तब तक मतलब क्या है की वो अभी संस्कार पड़ा हुआ है उसी प्रकार ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा दल हुई बीज रूपता वाला भी उत्थान संस्कार ज्ञान का उत्पादक नहीं होता है इसका उत्पादक नहीं होता है ज्ञान मतलब जो प्रत्यंतराणी आया था, था ना प्रत्यंतराणी तो प्रत्यंतर का उत्पादक नहीं होता है या अन्य प्रतियों का उत्पादक नहीं होता है कौन उत्पादक नहीं होता है पूर्व संस्कार से क्या लेना है संस्कार तो ये भी उत्थान संस्कार वृत्तियों का उत्पादक नहीं होता है तो विकतियां बाद में नहीं होगी असम जाना ना जाना ये वृत्तियाँ भी होंगी हु ऐसा लेकिन जब विवेक ख्या में ही उसका चित्र लगा रहेगा तो फिर विवेक ख्या के संस्कार हो जाएंगे किसके संस्कार हो जाएंगे विवेक तो ज्ञान संस्कार तू, तू ज्ञान संस्कार किन्तु विवेक ख्या रूप ज्ञान के संस्कार ज्ञान तो क्या ना विवेक ख्या किन्तु रूप ज्ञान के संस्कार या विवेक ख्याति के संस्कार रहेंगे ना तो जैसे विवेक की ख्याति के संस्कार तो चित्ता अधिकार समाप्ति में अनुसारित चित्त के अधिकार की समाप्ति पर्यंत बने रहते हैं चित्त का अधिकार के अब वर्ग है ना? नोक तो जन्म जन्मांतर से चल ही रहा है समाप्ति बाकी है हाँ किन्तु विवेक ख्याति के संस्कार चित्त के अधिकार की समाप्ति पर्यंत बने रहते हैं मतलब तो अपवर्ग पर्यंत बने रहते हैं चिंतन से इसलिए उनका विचार नहीं किया जाता है कि किसका विवेक ख्याति के संसारों का विवेक ख्या जन संसारों का उनका क्या होता है तो सित सही तो वे नष्ट हो जायेंगे बेपात होने पर जब शिक्षा नष्ट होगा तो वे संसार भी नष्ट हो जाएंगे योग शास्त्र अपनी जगह बहुत अच्छा है कुछ भी नहीं है ऐसा नहीं कहता है वो है तब तो नष्ट हो जाएंगे बात तो सही है झूठ बोलना योग का धाम में व्यवहारिक दर्शन है मतलब करनी एक जैसी होनी चाहिए बहुत अच्छा है अब किसी संप्रदायों से ज्यादा जुड़ा होता है ना तो इसके ऊपर प्रकरणी तनाव बना कर देना आगे तो देखेंगे दस पे उसी सर्वथा विवेक समाधि ही उसी विवे, ख्याते, मेधा, जो तो प्राचीन है संप्रदाय जो कोई प्राचीन नहीं है शंकर रामानुज वगैरह आचार्य क्या है आठवीं शताब्दी में शंकर हुए रामानुज वगैरह और बाद में हुए इसके पहले कौन संप्रदाय था एक है एक सत्य परमात्मा को खाने की सब चेष्टा कर सकते पहले तो वैज्ञानिक के मूर्त खेल नहीं कह सकते लेकिन संप्रदायों को रूप तो कुछ नहीं जाएगा परमात्मा को खाने पुराने ग्रंथों में राय है नहीं कुछ बाद में जब, जब सम्प्रदाय होता क्या है महापुरुषों के अवतार होते हैं भेदभाव को समाप्त करने के लिए सबको प्रभु से जोड़ने के लिए लेकिन उनके अनुयायी उनके नाम पर ही संप्रदाय कर देते हैं जाता है उनका के हो जाता है उनका लक्ष्य के विपरीत हो जाता है उनका क्षमता भी रहता है साथ हो जाता है का उस प्रसंख्यान तो कहते हैं विवेक को लेकिन यहाँ पर प्रसंख्यान से ले लेना विवेक्यान्म सिद्धि जैसे सर्वज्ञता अध्याणा विवेक ख्या तो, तो है तो देखो जैसे कि कोई बात कोई तो को लगाता है फिर आंतरिक विषयों में लगाता है फिर सूक्ष्म विषयों में, में चित्त को लगाते हुए पुरुष में जो चित्त वो लगा लिया अपनी वृक्ष को और उसको ढेय बना लिया विवेक ख्या तो जिस समय क्या है कि पुरुष को ढेय बना लिया आत्मा ज्ञात आदि होने लगी क्या उसी समय हो गया साक्षात्कार तुरंत अभ्यास करना पड़ता है ना जिसको दृढ़ कहते न अभ्यास करना पड़ता है तो जब विवेक ख्या होती है विवेक छाति की चर्मावस्था को धर्मेर धर्मी कहा जाता है वो तो लम्बा अभ्यास करने जाती है है नोट साधना के लिए बहुत बहुत समय काभ्यास चाहिए में सब खत्म कर देती है तो परिपक्वस्था हो पड़ा उसके कारण चाहिए तो विवेक ख्या से जन ने सर्वे आदि सिद्धियों में राग रहित योगी की अब उसीदत से है नीदत आप यहाँ पर आप उसीदत तो से राग रहित है उसे कुसी कहते हैं ब्याज को ब्याज ब्याज जमते है जो रुपया तो इस्लाम में ब्याज लेना सच मना किया क्योंकि वो है कौन ब्याज पर पैसा खोल देता है गरीब और वो जो धनी लोग तो होते हैं बहुत ज्यादा रेट रखते हैं गरीबों को शोषण होता है कुरान गरीब में बिल्कुल सख्त मना, तो मना तो दिया है इसका बहुत अच्छा है बहुत बहुत मनाया तो कुशीद कहते हैं ब्याज को और उसी उसको चाहने का इच्छुक मतलब डूबी व्यक्ति को रागी व्यक्ति को भी कुशील कहते हैं हालांकि इस व्यक्ति को खुशी कहते हैं और आप के कुछ क्या होगा राग तो विवेक ख्याजन सर्वज्ञता आदि सिद्धियों में राग रहित योगी की राग रहित विवेक ख्याति से जो सर्वज्ञता आदि सिद्धियाँ मिली उसमें यदि राग हो गया तो आगे फिर क्या है कि सिद्धियों में राग होने से व्यक्ति सिद्धियों का प्रयोग करने लगेगा तो आगे और साधना हो पाएगी तो हाँ तो विवेक ख्याजन सर्वज्ञता आदि सिद्धियों में राग रहित योगी की सर्वथा होने से उसकी हमेशा क्या होती रहेगी विवेक सर्वथा विवेक होने से होती है क्या होती है होती है धर्मे समाधि ज्ञान रूप अग्नि यही कही गई है धर्मे समाधि विवेक सर्वज्ञा दिनों में राज रही हो सर्वथा विवेक ख्याल होने से धरोमेघ समाधि होती है कौन सी समाधि होती है धर्म में एक समाधि होती है जल में एक समाधि जल का में में होता है ना जल क्या बरसता है जल, जल। तो धर्म में से क्या बरसेगा धर्म धर्म यहाँ पर, पर वही है जो ज्ञान है ना ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान वही है वह योग का निवृत्त करेगी यदा एम ब्राह्मणा ब्राह्मणा करके योगी जब या योगी प्रसंख्या ने जब यह योगी विवेक ख्याजन सिद्धियों में भी करते हैं राग रही जब यह विवेक सिद्धियों में भी राग रही होता है अर्थात उसका तो तात्पर्य बताते हैं तथा उससे भी कोई कामना नहीं करता है उस सिद्धि से भी कोई कामना विवेक ख्याजन सिद्धि से भी कोई कामना नहीं करता है तथापि वि है उसमें भी राग रही योगी की ही होती है क्या होती है विवेक ख्या तो विवेक सर्वथा बोला है ना तो सर्वथा विवेक ही होती है तब क्या है कि इसके अन्य प्रत्यय होंगे धीरे धीरे अन्य प्रत्यय खत्म हो जाएंगे एकीकृत है इसलिए एकीकृत इसलिए संस्कार बीज अक्ष संस्कार संस्कार के बीजों का क्षय हो जाने के कारण व्युत्थान संस्कार के संस्कारों के बीजों का क्षय होने के कारण या संस्कार रूप संस्कार की बीज रूपता का क्षय होने के कारण रूप का क्षय हो जाएगी जाएंगे संस्कार के बीजों का क्षय होने के कारण अस्त्याण न उत्पादन से इस योगी की अन्य वृत्तियाँ नहीं होती है अपनी जाना न जाना सदा तब अष्ट इस योगी की तब इस योगी की धर्म मेघ नामक समाधि होती है कौनसी समाधि होती है धर्म मेघ नामक समाधि होती है तो प्रसंख्यान है ना प्रसंख्यान थोड़ा तीन उनचास में देखेंगे यहाँ कुछ है क्या तीन उनचास में पहले जो सो तीन उन्चास श्रीवास्तव के समस्करण में चार सौ सड़सठ है आप देख लीजिए अच्छा तीन उन्द्र फोर्टी है ना? थ्री फोर्टी इसमें इसमें इस देखिए ये दिया हुआ है न, ये दो दर्जा समोह मतलब देखेंगे सत्य पुरुष अन्यता मातृ प्रतिष्ठा से सर्व भाव अधिष्ठातृत्व आया है न सर्व भाविप्त होता है उसके नीचे सर्वज्ञातित्व लिखा है ना? वो सर्वज्ञता की स्थिति भी आई है मिल गया सर्वज्ञातित्व तो इनमें जब वैराग्य होगा ना तब ये बोला है धर्म एक समाधि होती है एक कौन सा देख रहे हैं आप तीन उनचास देख भी देखो उसमें भी कुछ है क्या तीन, तीन में तारक, इसमें इसमे वही जो है ना ये सर्वे ज्ञान का वर्णन है, है इसमें भी भी होना चाहिए अब धर्मे समाधि है ना धर्म समाधि एक दो में देखो आरंभ से दिखी सूत्र में वहाँ भी थोड़ा आया होगा। है ये इसमे धर्मेर समाधि आपको सठी पंक्ति में है न धर्म में ध्यान, ध्यान समाधि भी है ध्यान की उन्नत अवस्था तो समाधि है ना तो धर्म एयर समाधि यहाँ पर नहीं है? हमने इसलिए दिखा दिया कि है कि जाकर इसको देख लेना है नाधि का स्वरूप वहाँ पर बताया यही पर एक दो स्वरूप उस समय चित्र ऐसा है रजोले मलाम रजो गुण मला के मल पे भी रही मतलब थोड़े भी मल पे स्वरूप प्रतिष्ठम सत्यपुरु समाचार की ओर जाने वाला ये है यहाँ पे धर्मे समाधि की ओर जाने वाला है इससे सम्बन्ध है तो अपना जहाँ पाठ है वहाँ देखेंगे धर्मेश समाज की अच्छा धर्म में धर्म में जल में जल की वर्षा होगी धर्म में धर्म में में धर्म यहाँ पर बड़ी है, धर्मे, है ज्ञान है ना अच्छा विवेक छाती विवेक दिवेक्षा, मतलब विवेक छात्री की एक उन्नत अवस्था है ये चरम अवस्था विवेक चाची की है तथा प्रेत कर्म निकलती तथा करते धर्म में समाधि धर्म में समाधि तो से क्लेश और कर्मो की जाती है क्लेश और कर्मो की निवृत्ति हो जाती है इसी सभी सभी क्लेशानगरी किसी से होंगे चरम अवस्था से भी क्लेश और कर्म पहले से ही होने लगते हैं संसारों तो से तो पूर्णता में समाधि ऐसी होते हैं सल्लाबाद अविद्यालय क्लेशा समूह का समिता भवन की लाभार्थ है उसकी प्राप्ति से मतलब धर्मेर समाधि के लाभ से है धर्म समाधि धर्म समाधि के लाभ से या धर्मेयर समाधि की प्राप्ति होने से अविद्यागत अविद्यादि कृत समूल का भवन के मूल तरीके नष्ट हो जाते हैं जो ब्याय पढ़ते है समूद कासम है ना तो तीन चार सौ किस परिधि बनाया है जिस तरह का प्रयोग अब ध्यान देंगे धर्म समाधि के लाभ से एक धर्म समाधि के लाभ से अभिज्ञादी क्लेश मूल के सहित नष्ट हो जाते हैं कथित करते नष्टा और समूल का मूल और ये रूप कैसे बना है निमूल निमूल समूल का साथि के लाभ होने से धर्म समाधि के लाभ से अभिज्ञा आदि क्लेस मूल के साथ नष्ट हो जाते हैं और देखें वे क्या जाते सूत्र में क्लेश का नाश कहा और कर्म का भी नाश कहा है ना कथिता भवन भी नष्टा भवन की और कर्म भी सूत्र में कहा है तो कर्म के लिए बताते हैं कुशला अकुशला क्या कुशल और अकुशल कर्म कर्मा से कैसे कर्म संस्कार सूत्र में आयु व्य कर्म का कर्म संस्कार है ना साधन करने वाले दूसरे कर्मों को तो पहले छोड़ दिया है तो यहाँ पर कुशल कार्य पूर्ण और अकुशल कार क्या है तो पूर्ण तथा पाप रूप कर्म संस्कार पूर्ण तथा कर? कर्म संस्कार समूल घातमूल सहित नष्ट हो जाते हैं यहाँ भी तीन चार छत्तीस पढ़नी सूत्र देख लेंगे समूल घातम कर्तमूल सा हटा करते निवृता पूर्ण तथा पाथ रूप कर्म संस्कार मूल के सहित निवृत्त हो जाते हैं दे? यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर वो सोच लेना कि प्रारंभ से अतिरिक्त ये विचार कर लेना प्रारंभ से अतिरिक्त सोच रूप कर्म संसार मूल ते सही ते के सहित नष्ट हो जाते हैं किससे विवेक ख्याति के द्वारा है विवेक ख्या के विवेक ख्याति कैसी विवेक ख्याति धर्मेर समाधि के द्वारा और धर्मेर समाधि क्या है कि ये विवेक ख्याति की उन्नत समस्या है और विवेक ख्याति क्या है हाँ और विवेक ख्या क्या संपर्क समाधि है विवेक क्या तो है तो विवेक छात्री की उन्नत अवस्था ढंग में समाधि है और इसलिए क्या होगा प्रारब्ध प्रारूप चैतरिक्त क्लेश मूल सही से विद्रुप है। प्रारब्ध प्रारूप चैतरिक्त है? और ये ध्यान देंगे योग दर्शन की ये मान्यता है कि असंप्रज्ञा समाधि प्रारब्ध को भी करती है और तो वेदांत में ऐसा नहीं मानते कहते प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है ज्ञान ढंग होता है योगी कहते हैं असंप्रज्ञास ये भी योग का बना बच्चा है वो अपना समाधि से प्रारंभ चला जाता है अब देखिए हम्म हम्म, देखिए क्लेश कर्म निवृत्तो जीवन योग विद्वान बहुत ही क्लेश तथा कर्म की निवृत्ति होने पर विद्वान कर योगी क्लेश तथा कर्म की निवृत्ति होने पर योगी जीवन योगी कर जीते ही मुक्त हो जाता जीवन काल में ही मुक्त हो जाता है जीवन मुक्ति प्राप्त हो, हो जाती है क्लेश क्लेश तथा कर्म की निवृत्ति होने पर विज्ञान कर रहे योगी जीवन युद्ध मुक्त भोज कर जीते ही या जीवन काल में ही मुक्त हो जाता है अकस्मात मतलब कैसे तो बताते हैं अकमात करते क्यूँकी विपर्या भगव कारणम क्योंकि विपरिया कर मिथ्या ज्ञान भगवत कर जन्म न क्योंकि मिथ्या ज्ञान जन्म का कारण है जन्म का कारण क्या है और जिसकी धर्म समाधि उसका मिथ्या ज्ञान कभी होगा mm -hmm. मिथ्या ज्ञान क्या है ना असत्य को सत्य समझना ये सभी जो है धर्म अधर्म को धर्म समझ लेना ये सब क्योंकि विफ्रया कर मिथ्या ज्ञान जन्म का कारण बहुत ही न ही क्षीण विस विपर्याकर्थ मिथ्या ज्ञान है ना ही करते क्योंकि मिथ्या ज्ञान वाले या नष्ट हुए मिथ्या ज्ञान वाला कोई भी व्यक्ति नष्ट हुए मिथ्या ज्ञान वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से किसी भी काल में जाता दृष्ट उत्पन्न हुआ नहीं के ना है ना दृष्टि क्योंकि नष्ट हुए मिथ्या ज्ञान वाला कर्चित कर तो कोई व्यक्ति क्योंकि नष्ट हुए मिथ्या ज्ञान वाला कोई भी व्यक्ति किसी के भी द्वारा किसी भी काल में उत्पन्न हुआ नहीं दिखाई देता है है ना है। अब देखिए लग जाएगी कंती तो इसमें क्या है कि क्ले कर्म निवृत्ति विकले हो कर्म ही निवृत्ति हो जाती है किससे नर्मिक जो उसका अनुभव बनेगा वही जानेगा उससे ज्यादा तर्क वितर्क ये सब ग्राम तो नीचे की अवस्था भी होते हैं बहुत जाने पर कुछ होता नहीं जब उपरे करेगा भी थोड़ा से अब देखिए तभी बहुत बहुत हैं उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं अब सर्वावरण मलाफे ज्ञान आनंद अल्पमत तू बताए ना जीवन यो मुक्ता ना मतलब जीते ही मुक्ति के समय मतलब जीवन मुक्ति के काल में तरा क्या थे? जीवन, जीवन, जीवन, जीवन मुक्ति के काल में सर्वावरण मला के तस्ते सभी आवरण रूप मल से रहित सभी आवरण रूप मल से रहित कौन बुद्धि ज्ञान करके बुद्धि या चित्त जीवन मुक्ति हुई ज्ञान से उस समय जो है चित्त में कोई आवरण रहेगा अभिज्ञा का आवरण रहेगा रस्तम रहेंगे नहीं रहेंगे उस समय सभी प्रकार के आवरण रूप मल से रही से बुद्धि की या चित्त की चित्त का विस्तार होने से अनंत यार है ना अनंतता होने से या तो विस्तार होने से विस्तार होने से गेयम अल्पम गेय पदार्थ अल्प हो जाते हैं गेय पदार्थ कैसे हो जाते हैं अल्प, अल्प हो जाते हैं देखो सामान्य मनुष्य की दृष्टि से देखो बहुत बहुत वेय संसार में है, है ना लौकिक वेय भी बहुत है लौक करना पड़ता है पट के ज्ञान के तो पहले उसका भी आवरण आत्मा भी के ज्ञान के पहले उसके भी अज्ञान और जिसको धार्मेर समाधि हो गई तो कोई आवरण है उसका ज्ञान जो है विस्तृत हो गया जब ये विस्तृत हो गया अब तो इसके लिए ये अल्प मतलब जैसे आकाश में जुगन खूस जानते जुम्मन आकाश में खजूस जैसे बड़ा दिखाई देता है ये अल्प है अल्थ। तो वही आकाश के समान क्या है उसके ज्ञान का विस्तार और वहां रही जो ज्ञान है वो किसके किस समान है आकाश के समान है और गेह पदार्थ किसके समान है ऐसा जुगनू के समान है ये मतलब क्या है की गेह पदार्थ अल्प हो जाते हैं मतलब उसके लिए कुछ भी देश नहीं यही बताने में तात्पर्य यही बताने में तात्पर्य कितने बड़े बड़े उपकरण आ गए आजकल कल उपग्रह बना दिया क्या क्या बना दिया सूर्य ने नक्षत्र की गति ऋषि मुनियों ने लिखी है अब बड़ी मुश्किल से जांच कर के लोग उसको पा रहे हैं आज से रोटे कैसे किया उन्होंने योगी थे आयुर्वेद के ग्रंथों में जो लिखा है सभी ये वर्णन शरीर के अंगों का वो भी कैसे जाना उन लोगों ने तो सब साधन होती तो सब हो थी पहले वो साधना जाते आजकल साधना तो खत्म हो गई उगरी जरूर बच गया हम लोग सदा जाते तब सभी सभी आवरण रूप मन से रहित योगी के ज्ञान का विस्तार होने से गेह पदार्थ अल्प रह जाते हैं गेह पदार्थ कहते रह जाते हैं ज्ञान होना सीखते उसका विस्तार हो गया कोई तो आवरण नहीं है ना आवरण के कारण वो विस्तृत है सब जगह फैला हुआ है सूर्य का प्रकाश सब जगह फैलता है और मान लो हम लोगों ने घर बना दिया दीवार बना दिया तो हम लोगों ने खड़ा कर दिया मकान दीवार बना करके सूर्य का प्रकाश यहाँ भी आ जाएगा तो अनेक प्रकार तो तो तो से सुबह सुबह कर्म करके ज्ञान बढ़ा कर तो ऐसा है ही अपना सबको विजय करने वाला लगे बंदी जीवन मुक्ति के समय सभी आवरण रूप मल से रही थे चित्त के ज्ञान का विस्तार नहीं सभी आवरण रूप मल से रही ज्ञान का विस्तार होने से या ज्ञान का विस्तार होने से जाते हैं, पर वही क्लेश कर्म आवरण क्लेश कर्म आवरणी विमुक्त क्लेश तथा कर्म रूप सभी आवरणों से रहित क्लेश तथा कर्म रूप सभी आवरणों से पूर्ण सूत्र बताया ना घर में से क्लेश और क्या होता है कर्म हो जाते हैं। क्लेश का अध्ययन का कर लेना बद्धावस्था ने आवरकीण का अर्थ है की के, कर आच्छादन करने वाले तम के द्वारा आच्छादन करने वाला कौन सा गुण है तम को तो ज्ञान का आच्छादन कर देता है अवृतम ही ज्ञान क्या है एक गीतम क्या है हाँ ठीक है अब ज्ञान आच्छादन करने वाले सम के द्वारा करके अभिभूत होकर अभिभूत होकर आद्रित हुआ ज्ञान ज्ञान तत्व कर ज्ञान बुद्धि बुद्धि या ज्ञान बद्धावस्था में आच्छाद के समूह गुण के द्वारा अभिभूत होकर के ज्ञान सत्तो या बुद्धि सत्तो कौन सा बुद्धिशतो अर्थ है किसी काल में रज के द्वारा सक्रिय रज के द्वारा सक्रिय या अनावृत होकर प्रवर्तितम कर सक्रिय औद्घाटितम कर खुलकर या अनावृत होकर ग्रहण समर्थन भगवती का अर्थ है ज्ञान करने में समर्थ होता है ज्ञान करने में ज्ञान करने में समर्थ पूर्ण होता है ज्ञान सत्व मतलब बुद्धि सत्व बुद्धि बुद्धि ज्ञान करने में समर्थ होती है और आच्छादित किससे रहती है वो नहीं। नहीं। के द्वारा प्रवृत्ति तो रज का कार्य है ना इसे रज के द्वारा सक्री होकर के अनावृत होकर के प्रवृति रज का कार्य इंद्रियों की देखने सुनने में जो प्रवृत्ति हुई वो रज का कार्य है और जो ज्ञान होगा वो सत्व का कार्य है और उसके पहले देखने सुनने की प्रवृति ये रज का गए पहले बौद्धावस्था में आवरण करने वाले स्तम के द्वारा आच्छादित होकर हुआ बुद्धि स्वतः स्व किसी काल में किसी काल में रज के द्वारा ही सक्रिय होकर या यावृत होकर ज्ञान ज्ञान ज्या, करने में समर्थ होता है ज्ञान करने में समर्थ होता तत्व तब, तब, तब जब अच्छा तत्र लेना कर लेना सभी आवरण रूप मलों से रहित अमलम होती सभी आवरण रूप मल से रहित बुद्धि सत्व होता है कौन होता है बुद्धि बुद्धि करते सदा का ना यहाँ तब भगवती अनंतम तब ज्ञान का विस्तार होता है ज्ञान की अंतता होती है ज्ञान का विस्तार होने से गेयम अल्पम संस्पे गे अल्प हो जाता है जैसे आकाश में खूत जैसे आकाश में गिनती गिनती होता आकाश में खूत खूत कम बरसात नहीं होते हैं कम लगता यहम उत्तम करके जिसके विषय में यह जिस अवस्था में या कहा जाता जिस अवस्था में यह कहा जाता या जिस विषय में यह कहा जाता या अंधो मणि अविध्य अंधे मनुष्य ने मणि में छेद कर दिया मड़िया होती है ना अंधे मनुष्य ने मणि में छेद कर दिया तम अनुंगुली क्या तम अनुगुल रावय है अच्छा तम अंगुली तम करते उसको और अंगुली रहित मनुष्य में तम अनंगुली अवैत तुम्हें तम अना ही है तम कर उस मणि को उगुली रह मंगन घूटते ना फूलों को मड़ियों को घूट दिया तो अंगुली रहित मनुष्य ने घूट दिया अंगूली अविद्यमान अंग अंगली रहित मनुष्य ने अवयस घूट दिया और क्या हुआ माला तो बन गई अग्रीवा तम प्रति अमुंचते प्रतिमुंचत है ना अविद्यमान अग्रीवा ये मनुष्य मनुष्य ने ने गर्दन उसको धारण किया उसको धारण किया तम और तम अभूदियत जीवा तम रही मनुष्य ने उसकी प्रसंसा की अब इसका मतलब क्या है यहाँ देने का कहने का मतलब ये सब आश्चर्य है कि नहीं तो उसी प्रकार से धर्मेश समाधि की स्थिति आश्चर्य है जैसे ये सब सुनने में आश्चर्य लगता है वैसे धर्मेश समाधि होने में आश्चर्य लगते है अथवा ऐसे तो सुनिए कि जैसे यहाँ पर सभी कार्य असम्भव मालूम पड़ते हैं ना तो वैसे ही जिसकी धर्मेश समाधि हो गई है उसका संसार में जन्म असम्भव है जैसे ये सभी कार्य असम्भव मालूम होते वैसे जिसकी धर्मिक समाधि हो गई है उसका संसार में जन्म तो तो तो है ये सब बताने के लिए है इतना में भी ऐसा है जलद गवाह कंबल का पुत्र पादुका राजन रुआया था जिस सुखी में है में तो उसकी टीका में है ऐसे <laughs> कुछ है हमने बहुत पहले पढ़ा था तो कुछ स्मृति हमारी बहुत दुकुर्त दुकुर्त होती है क्या मुझे बोला जी जरद गवाह कम्बल अभ्याम। जरद गवाह मतलब बूढ़ा बैल कम्बल अभ्याम कम्बल और पादुका को धारण करके मतलब कम्बल को उड़कर पादुका को पहनकर कम्बल और पादुका को धारण करते जरद गव मतलब बूढ़ा बैल कम्बल और पादुका को धारण करके जरद गवाह कम्बल अभ्याम। ब्राह्मण द्वारितिस्थन गायत्री भद्रकणी कई भद्रकाणी भी पाठ है सागर भाषण में एक जगह पाठ है तो वो कम्बल और को दहण करके बूढ़ा बैल दरवाजे पे खड़े होकर मंगल गीत गा रहा है भद्रकणी मद्रकाी ऐसा सावर वासन शायद भद्रकारी की सुखी में मद्रका उसका है तम तम ब्राह्मणी पुत्र पुत्र की कामना करने वाली ब्राह्मणी उसकी पूछती है जैसे बैल से राजन हे क्या कहते हे राजन रुमायाम रुमायाम को रुमा, रुमा का लवण की खान में लहसुन का क्या मूल्य है कैसा बताइए कोई वो मतलब असंग तरफ के प्रतिपादक वो आपको रखते हैं इसको बताने के लिए उसको कहा कि में भी है मद्राणी भद्राणी ऐसे असंग तंत्र के प्रतिपादक हुआ इसको बताने के लिए ओम ओम पूर्ण ओम शांति